ये हमारा जो मकसद है कि जैसे मैं राइट करूं उसमें मीडिया का सपोर्ट नहीं मिले वहाँ तो हम कैसे डील कर सकते हैं? तो पहले तो तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया है चैंट टेंथ चैप्टर में राहुलमेथा.com/slash/301.html अब मैं रिपीट करता हूँ राहुलमेथा.com/slash/301.html 私はこれを見ることができます。チャット10です。今日のパイプメディアの background は何をしているのか。今日のビースキー・サーメンは、アメリカのロシアのアメリカのアメリカのアメリカアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメアメリカのアメリのアメリカのアアメリカの アハラソー、ウミスメアニアスケドソサンフェルモネカーハー。Advertisements contain the only truths to be relied on in a newspaper. मतलब यदि अखबार में कोई सच्ची बात है तो वो एडवरटाइजमेंट है। एडवरटाइजमेंट के अंदर झूठ होगा पर एडवरटाइजमेंट का मतलब भी होता है कि मैं एक आदमी ने पैसा देके ये अखबार में छप आया वो सच बात है। उसके सिवा अखबार में सब कुछ झूठ है ये थॉमस जेफरसन ने आस्ट्रिया 200 साल पहले कहा। इतना दो तरह के लोग जो कि एक आदमी जो कि सिर्फ अखबार पढ़ता है और दूसरा जो कि कुछ नहीं पढ़ता तो जो अखबार पढ़ता है उसके पास कम इनफॉरमेशन है जो सिर्फ अखबार पढ़ता है अखबार के साथ साथ और भी उसका रीडिंग के गठरिंग के तो अलग बात है पर यदि कोई आदमी सिर्फ अखबार पढ़ता है और दूसरा आदमी उसने इतनी सारी गलत information है उसके दिमाँ में और उसने cross-check किया नहीं कि थी और information से so he is living a false life तो वो क्यों ऐसा होता है तो उसका George Bernardna Shon explanation दिया था कि अखबार वालों को पैसे मिलके हैं लोगों को information न देने के journalists have vested interest in keeping people uninformed ये जोड़ पटना शान ही था और इसका उपाय भी एक दूसरे व्यक्ति ने दिया था और उसी को मैं explain करूंगा कि यदि मीडिया को धिक्कार थे वो तो खुद मीडिया बनो और मैं explain करना होगा खुद मीडिया कैसे बन सकते हैं अब इंडिया की बात करें तो मीडिया बेड मीडिया ही रहा हो लेकिन 1860 के बीच और 1940-1950 के पूरा मीडिया है वो अंग्रेजों के पैसे चल रहा है और मीडिया शब्द में पाठ्यपुस्तक आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया है वो पाठ्यपुस्तक है मीडिया में हम आम, आम तौर पे अखबारों को लेते हैं मैगजीन को लेते हैं टीवी चैनल को लेते हैं लेकिन पाठ्यपुस्तक को नहीं लेते वो गलत है सबसे इम्पोर्ट पढ़ना है तो पढ़ा, टीवी चैनल तो तुम्हारी मर्जी है, पढ़ना देखनी है तो देखी, नहीं देखनी थी तो चैनल चेंज कर दी, पर पाठ्य पुस्तक में जो लिखा है वो नहीं पढ़ोगे तो फेल का हो जाओगे एग्जाम में, इसलिए वो पढ़ना पड़ता है, रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, और एग्जाम में लिखना every r てのテレビのテレビのテ t ビのテレビのテレ u r n レビのテレビの e レビ columnist, テレ e の a レ d の t レビのテレビ a テレ e のテレビのテレビ i v e ビの t レビのテレ o のテレビのテレビの t レビのテレビのテレビのテレビのテレ a のテレビのテレビ s テレビ i テレ a のテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテ e ビのテレビのテレビの a レビのテレビのテ e ビ o テレビのテレビのテレビのテレビのテ is のテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビの मैं आपको एग्जांपल ढूंढूं कि आपने इतिहास के पाठ्य पुस्तक में पढ़ा होगा कि अंग्रेजों के जो भारतीय सैनिक थे उनके बंदूक की गोलियों में सुअर और गाय की चरबी मिलती थी, थी आती थी इसलिए बवाल हो गया तो ये आपने पढ़ा कि भारत के सैनिक कैसे अंधविश्वासी थे कि गाय और सुअर की चरबी के आगे ही � ファンスキーチャーは、ファンスキーチャーは、Musulman と言っていました。でも、Jan が言っていました。 तो उसकी वजह थी कि वो सेनिंगों को ईसाई बनाना चाहते थे, वो पूरा मेरा अलग वीडियो इतिहास के ऊपर। और ये भी आपको इतिहासकार नहीं बताएंगे कि अंग्रेजों के जो पूरे अलग-अलग रेजिमेंट हैं, उसमें से जो बुलेट, जो गोलियाँ, सिख और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पठानों को दी जाती थीं, उस आ, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश इस एरिया में सैनिकों को दी जाती थी उसमें गाय और सुअर के चर्बी मिलाके दी जाती थी क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान में एक साथ उन्होंने देखा कि एक साथ हम सारे सैनिकों को ईसाई बनाने की कोशिश करेंगे तो चलेगा नहीं इसलिए कि इन सैनिकों को मत छेड़ोगे सिक्कॉर, प ジャワラガジネジュイヤスカーンとディーキャーティングやサイヤスティゴケーキスナングレジューコンセカンドラバター、コングレジュータンジューパーラジャーティフォー。 1946年に、2つのメディアが出たのは、2つのメディアが出たのは、2つのメディアが出たのは、2つのメディアが出たのは、2つのメディアが出たのは、2つのメディアがたのは、のメディアが出たのは、2のメディアが出たのは、2つのメディが出たのは、2つのメたのは、のメディ0が出のは、2のメデは、2つのメディアが出たのは、たのは、2のメディアがたのは、2つたのは、2つのたのは、2つのメディアがたのは、2つのたのは、2つのメディが出たのは、た वो पेमेंट था। अधिकतर पेमेंट है वो कैश नहीं होता। मीडिया या किसी भी चीज़ में देखो तो वो कैश पेमेंट नहीं होता पर झूठ बोलने के, या तो सच छिपाने के, या तो सच को बढ़ाचढ़ा के लिखने के, कैरियर बेनिफिट के टाउन्स में दिया जाता है या कैश पैसा भी दिया जाता है। तो उस तरह से वो एक 1867年のパターンは、パターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのマターンのパンのパターントパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパーンのパターンのパターンのパターンのパターンのーンのパターンのパターンのパターンのーンのパタンのパターンのパタのパターンのパターンのパンのパタンのパターンのパターンのーンのーンのパターンのパターンのパターンのパタンのンのーンパターンのパターンンパー ウンカナミスリパダー、ソミランジーカナントンダイ。と、や、アングレスピル、ヤー、タタグラパジャ、サラバイ、ロゴパサディテティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティテティティティティティティティティティティティティティィティティティティティティティティティティテテ और वो लाइसेंस कोटा के जरिए लाखों रुपया कमाते थे उस जमाने के लाखों रुपया यानी आज के तरोनवर रुपये होंगे और बजाज को कहते थे कि गांधी जी भाई देखो कांदीजी की दुकान कांदीजी और मुझसे निकल गया क्योंकि अंग्रेज़ों ने कांदीजी करते थे मैं उन्हें हमेशा दुरात्मा कांदी करता हूँ कि दुरात्मा कांदी カラス o n ス1カー0アサニーキャーサティア、カラスのピスミカーでア0 0 1セパ0ー、トランスフィ0ディアスパレー、オビサイペーダーパーティア、アサ0 0 1パー0ィア、パレ1パ0ー、パレ0パレー、パレー、パ0 0 1レー、0レー、パレー、パレ0パレー、パレー、パレー、パレー、パレー、パレー、パレー、パレー、1レ0パレー、0レー、パレー、パレ0 0 1ー、0 0ー、パレー、パレー、0レー、0レー、パレー、リレー、パレー、パレー、パレー、パレー、パ1ー、0レー、パ0ー、パレー、パレー、0 0 1パレ0パレー、パレー और भारत के उद्योगपति वगैरह तो वो लोग पेड़ टेस्टबुक पेड़ न्यूज़पेपर वगैरह लिखते थे उसके बाद 1980 के बाद दूरदर्शन धीरे-धीरे ऑफ़ ही बनने लगा 1950 और 1980 के बीच दो प्रमिनेंट मीडिया थे अखबार और मैगज़ीन अखबार मैगज़ीन ना ऑल इंडिया रेडियो 70-80 परसेंट पब्लिक ऑल 1990 तक, 1992 तक कहो गवर्नमेंट अंडर में था। 1992 के बाद वो प्राइवेट हो गया और फिर 1995-96 के आसपास वो मल्टीनेशनल कंपनियों के आफ में चला गया। आज जो टेलीविजन है वो 70-80 परसेंट मल्टीनेशनल कंपनियों के अंडर में है और अखबार भी धीरे-धीरे एमएनसी के आफ में जा रहे हैं। अखबारों को � उसका खर्चा इतना ज़्यादा है कि वो एडवरटाइजमेंट यदि रेमेंसी यदि उस पर एडवरटाइजमेंट देना बंद कर दे तो पेड़ टाइम से फंजिया हफ्ते में बंद हो जाएगा। तो न्यूज़ है ऑलवेज़ बीन अप पेड़ न्यूज़। अब जो पेमेंट देने वाले हैं आप वारों को उनको तो राइट टू रिकॉल की बात अच्छ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 उसपे मीडिया कभी डिबेट नहीं होने दें। तो अब हमें अपना क्या रास्ता निकालना है? तो पहले थोड़ा मीडिया को स्टडी करते हैं। आप मेरे अधिकतर वीडियो देखो तो मैं सीधा सॉल्यूशन से शुरू करता हूँ। और मैं एनालिसिस काम करता हूँ। इसमें मैं थोड़ी एनालिसिस करूँगा पर मैं पहले सॉल्यू अलग मैगज़ीन खड़ा करना वो सॉल्यूशन नहीं है। अलग मैगज़ीन खड़ा करने की मैं विरोध में नहीं हूँ। अलग मैगज़ीन खड़ा करने का फायदा है, छोटा फायदा है। पर बार में बताऊँगा एक ही फायदा है, छोटा फायदा है कि 25 रुपए के स्टैंप में, 25 रुपए का डिक्टेटर हम उसको कहीं भी बेच सकत やしこのマネジータのパスカマは、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金 t 使って、お金を使って、お金を使って、お金を使 a て、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、おデを使って、お金を使って、お a を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金を使って、お金 तो उस एडवरटाइजमेंट के द्वारा हमें बड़े प्रमाण पे राइट टू रिकॉल का प्रचार करना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं के बीच पैनलेट पार्टनिंग करेंगे ये दोनों करना पड़ेगा यदि दोनों में से सिर्फ एक किया तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांटर आता है अकेला हम पैनलेट पार्टें पहले मैं मीडिया की एनालिसिस बताऊं कि क्यों मीडिया पेड़ मीडिया है क्यों मीडिया को मैं पेड़ मीडिया बोल रहा हूं कि यदि आप भी यदि टाइम्स ऑफ इंडिया चलाओगे या मैं चलाऊंगा तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचेंगे होंगे या तो ऑफिस बंद कर दो या तो टाइम्स ऑफ इंडिया आज जैसे चला रहा है व� तो पहले तो न्यूज़ पॉलिटिकल न्यूज़ के स्रोत क्या हैं? एक आम आदमी पॉलिटिकल न्यूज़ पांच जगह से लेता है। पाठ्यपुस्तक, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में उसको अलग कैटेगरीज़ से बनाओ ना तो गवर्नमेंट के पैसे है। में चलते हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एक्सिट्रा, उसक वर्ड ऑफ माउथ यानी आपके किसी जान पहचान के आप आदमी से बात कर रहे हो और उससे सुना ये आम आदमी की बात कर रहा हूँ आम आदमी और एक्टिविस्ट में फर्क क्या होता है आम आदमी है वो अपने हफ्ते में सिर्फ दो तीन घंटा पॉलिटिकल न्यूज़ या पॉलिटिकल इनफॉरमेशन लेने देने में लगा कार है और एक तो ऑनलाइन एवरेज आदमी है वो सिर्फ दो तीन घंटे लेता है तो जो दो तीन घंटे वाले आदमी है वो ये पांच सोर्स से इनफॉरमेशन लेता है स्कूल की पाठ्य पुस्तक दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो और ये अखबार मैगजीन और टीवी चैनल और बोर्ड ऑफ माउंट पांचवाँ जो बोर्ड ऑफ माउंट है वो इंपोर्टे� アッバーマイアンコーパンスウェイシャンティーペイスクラクションプレイコラマテ、パーマーズのコーラミーンティーヘッドライムパターン。アッティビスオータインテストタイムスオータインテストタイムズアーコーラパープラクションプレイコーラマテ、パーマーズのコーラミューセンティーエッドライムパターンティーエッドライムパタームティーエッドライムパターンティーエッドライムズアンティーエッドライム では、このようなものが入っていないので、このようなものが入っ e いないので、このようなものが入っていないので、このようなものが入っていないので、このようなものが入っていないので、このようなものが a っていないので、このようなものが入っていないので、このようなものが入っていないので、このようなものが入っていないので、このようなものが入っていなこのようなものが入ってので、このようなもが入っていないの तो यूँ समझो कि 30-40 दिन फड़हेंगे तो अब और वीडियो मेडबे लेसनॉन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जैसे अन्ना का वीडियो वो मेनस्ट्रीम में आ गया क्योंकि वो तो टीवी चैनल पे आता है तो पूरा देश देखता है अरविंद कांति का वीडियो टीवी चैनल पे आता है पूरा देश देखता है लेकिन जो छोटे � तो कैसे बड़ी कि आम आदमी ने अखबार में देखा, टीवी चैनल में देखा, लेकिन वो डिटेल किसी भी चीज के दो चीज होती हैं एक तो टॉपिक और डिटेल तो टॉपिक वो मीडिया से ले लेता है पर डिटेल वो एक्टिविस्ट से लेता है वॉर्ड ऑफ माउथ यहाँ पे वॉर्ड ऑफ माउथ को ज़्यादा मेटर करता है जब डि� どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらか देखो जो आम आदमी अखबार देखता है टीवी चैनल है तो उसको जरा भी रफ्ती भर का भरोसा नहीं है क्योंकि उसे पता है कि ये जो पत्रकार है वो बिखावा है उसे पता है कि ये टीवी चैनल का जो न्यूज़ लिखने वाला है वो सेंट परसेंट बिखावा है इसलिए वो उसपे जरा भी भरोसा नहीं करता उसकी वो उसकी � बड़ा 24 घंटा टीवी पे आता रहे कि अन्ना ईमानदार है, अरविंद जांगड़ी ईमानदार है, उसका रक्ती भर का आशा नहीं पड़ती। तो अब हमें राइट टू रिकॉल के इनफॉरमेशन लाखों करो, करोड़ों लोगों तक पहुंचा नहीं है। तो चलो हम साल जो देश में 10-15 लाख एक्टिविस्ट लोग हैं, या तो 50 लाख एक 私たは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちちは、私たちは、私たちは、私たちは、は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちたちたちは、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、 MRCM, jury system, यह सारे कानूनों के बारे में जानने की कुछ चुखता नहीं है और यहाँ पे newspaper advertisement का फर्क पड़ेगा कि पूरे अख़बार में जब advertisement आती है जैसे मेरी बंगला देशियो के advertisement शायद आपने देखी होगी तो अख़बार में advertisement आती है तो हर एक नागरी के mind में अखबार की एडवरटाइजमेंट का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैंने मान लो दस लाख लोगों तक ये पेंटलेट बांटा और मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैंने दस लाख लोगों तक वो ये पेंटलेट दिखाया बां मैं पेंटलेट बांटा तो जिसको मेरी बात पे भरोसा करना है वो करे नहीं करना है वो नहीं करे मेरे पास जबकि अखबार में एडवरटाइजमेंट आती है गुजरात समाचार के फ्रंट पेज पे या तो इंडियन एक्सप्रेस के फर्स्ट फ्र, फ्र, या सेकंड पेज पे, तो पढ़ने वाला बिना कहे कन्वेंस हो गया कि हाँ भाई इस आदमी ने ये पीस ऑफ इनफॉरमेशन जो है, वो पांच लाख लोगों तक दस लाख लोगों तक पहुंचती है, तो वो आप तो और उससे क्या कि वो topic सब लोगों के एक ही दिन तब पहुचा तो दूसरे दिन office में या पान के गल्ले पे या कहीं भी उस topic पे discussion होने की संभावना पड़ जाती है और आम नागरिक ने हमार में right to recall के उपर advertisement देखी तो अब जब कोई कारिया करता, activist उससे आखे right to recall के पारे में detail information देता देखो मीडिया से वो खर्च इतना महंगा है क्योंकि टॉपिक के बारे में उत्सुकता तभी होगी जब वो टॉपिक लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचे लेकिन लाखों करोड़ों लोगों को पूरा पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ने में पूरी दिलचस्पी नहीं है उनको स्पोर्ट्स के न्यूज़ चाहिए मूवीज़ न्यूज के न्यूज़ चाहि� वेदर डालना पड़ता है तो अखबार हो गया 24 पेज का और 24 पेज का अखबार हो गया 10 रुपये का और 10 रुपया जो अखबार पढ़ने वाला है वो देने को तैयार नहीं है वो देने को तैयार है 2 रुपया 3 रुपया अहमदाबाद ले रहा हूँ तो एक दूसरे में आता पता नहीं अभी उसका प्राइस पड़ा हो तो पर वो 22 उसका कोरा कागज 5 से 7 रुपए में बोलता है उसके ऊपर प्रिंटिंग का खर्चा आएगा मिनिमम दो से तीन रुपया प्लस जर्नलिस्ट की सैलरी उसका पेट्रोल बिल उसका फोन बिल और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफिस का और जिस ऑफिस में या अफकार चल रहा है उसका रेंट या डीन रेंट डीन रेंट यानि किसी ने वो ऑफिस ख アスリパーサーは、p o l i i c a l s p o n s o s h i p のようなことをして、そのようなことをして、そのようなことをして、そのようなことをして、そのなことをして、そのようなことをして、そのようなことをして、そのようなことをして、そのようなことをして、そのなことをして、そのようとをして、そのして、そなことうなことをのようなことをして、そのようなことををしして、そのようなことをして、そのよとをして、のようなをして、しよう もう一つは e う一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一 e はもう一つはもう一つはもう一つは一つはもう一つはもう一つはもう一 a はもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つ a もう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一はもう一つはもう一つはもう一つ一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもうもう一つはもう一つはもう一つはもう一つつもう一つはもう一つはもう一つは e う一つはは वो जो पैसा आता है, लेकिन यदि सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ है अखबार में, तो तो अखबार पाँच-छः पेज का हो गया, सिर्फ दो-तीन रुपये में पढ़ेगा, चार रुपये में पढ़ेगा, लेकिन वो पॉलिटिकल ओनली अखबार, पूरे पापुलेशन का सिर्फ दो परसेंट तीन परसेंट लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी लोगों को स्पोर どういうことですか या तो हम यदि पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स ओनली न्यूज़पेपर करेंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा, तो वो डा क्यूरियोसिटी नहीं खड़ी कर पाएगा रैंकिंग फाइल ऑफ कंपलेशन में वो अखबार, या तो हमें इसी तरह से अखबार पढ़ना चलेगा जैसे ये पेड़ लोग चला रहे हैं ウスケオパーセイエット、ラ t トリコーキー、アバーマン、アバーマン、シャパー、トゥ、パレト、カッチャ、コンディマー。ウォーカッチャ、エリアト、サムネ、ライトリコーキー、ナポセン、カリ、ー、ドリコー、スポン जिस दिन उसे द्राट्स के बारे मों बोलना शरू कीया रही है, या right to recall Supreme Court Judge बोला या right to recall PM बोला, तो उसका भी media coverage बंद हो जाएगा, लेकिर वो करेंगे नहीं कि उनको media coverage चाहिए, इसलिए वो कभी करने ही वारे. तो हमें right to recall information पहुचाने का क्या तरीका है हमारे पास? तो आप बारमेंट वोडा देंगे तो उससे आम आदमी के मन में राइट टू रिकॉल के बारे में, एमआरटीएन के बारे में, ज़ुरी के बारे में जानकारी आएगी और वो एक्टिविस जब उसको इनफॉरमेशन देगा तो वो उत्सुकता से सुनेगा, वो ऑपरेशन से सुनेगा। यदि हमने सिर्फ एक्टिविस को पैनलेट भेजे, यदि ये पै क्योंकि वो जो 20 करूर हम आदमी हैं उन्हें जानने की उत्सुपता नहीं है supplier eager, demand side पे buyer, uninterested तो eager supplier, uninterested, buyer, market चल नहीं सकते तो ये तो हुआ short term solution, long term solution क्या है? right to recall दूपदर्शन चीफ right to recall दूपदर्शन चीफ यानि पूरा proposal में explain करता हूं कि जो दूपदर्शन हरे का अपना चेयरमैन होगा और हरे का चेयरमैन है वो इंडिपेंडेंटली रिपॉलिबल होगा और हरे का राज्य की सरकार को एक टीवी चैनल दिया जाएगा जिसका चेयरमैन या तो मुख्यमंत्री होगा या तो राइट टू रिकॉल के द्वारा नामरित उसको बदल सकते हैं प्लस एक केबल चैनल हरे राज्य के मुख्यमंत्री के प मुख्यमंत्री के पास वो पूरे नेशन में जाएगा यानी कितने फ्री चैनल होंगे पांच दो दर्शन के अंदर में और 30 मुख्यमंत्री समर्थ लो तो 30 ये फ्री चैनल होंगे तो इस तरह से 35 फ्री चैनल होंगे सरकार के अंदर में कंपलसरी फ्री नहीं कंपलसरी चैनल होंगे और वो हर एक सेटअप बॉक्स पे जाएंगे हर एक केबल ये क्या ये पेड़ मीडिया का सॉल्यूशन किस सेंस में है कि पहले तो ये पेड़ नहीं हुजी हुआ पेड़ भाई सिटीजंस दूरदर्शन क्या है वो पेड़ भाई सिटीजंस हैं उसके चेयरमैन की तंगा कौन देता है नागरिक देते हैं उसके एम्प्लॉय की तंगा जर्नलिस्ट की तंगा कौन देते हैं नागरिक देते हैं लेकिन なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。 レギュラーは2つのドクラシン・チャーマンの1つのドクラシン・チャーマンの1つのドクラシン・チャーマンの1つのドクラシン・チャーマンの1つのドクラシン・チャーマンの1つの2つのン・ーの1つの2つのドクラン・チャーマンの1つの2のドクラン・ーの2クラン・チャーのののののの टीवी पे रखना चाहता है आम नागरिक तक पहुंचाना चाहता है तो उसे टीवी चैनल वालों को ब्लैक या व्हाइट का ऊपर का या नीचे का पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती अब इससे राइट टू रिकॉल ड्यूटीशन का ड्राफ्ट मैंने दिया है सेक्शन 10 एंडीट मेरी ये जो रेफरेंस मटेरियल है मेनिफेस्ट ऑफ 301. html उसका चैप्टर 10 सक्शन 10.8 दबा दिया है कि नागरिक दूरदर्शन के चेयरमैन को किस तरह से 15 दिन के अंदर खर्चा आएगा 200 पर रुपया यानी हर एक नागरिक को तीन रुपया फी देनी पड़ेगी जब वो पटवारी की कजरी में जाता है लेकिन उसमें रिप्लेसमेंट होगा और जब ये प्रोसीजर एटीएम और एसएमए पूरे देश में यदि के लोग या नागरिक यदि वोटर यदि पार्टिसिपेट करते तो भी खर्चा दो-तीन करोड़ में कम आएगा। तो इतनी रिश्वत थोड़ी तो दुर्दशा ने एक दिन में कर लेता। अब इससे राइट टू रिकॉल दुर्दशा आने से प्राइवेट चैनल कैसे सुधरेगी? अधिकतर तो चैनल बंदी हो जाएगी। अधिकतर प्र कॉरपोरेट पॉलिटिकल कॉरपोरेट लॉबी और पॉलिटिशियन उनको पैसा दे रहे हैं ये साइड न्यूज़ चैनल है वो लॉस कर रहे हैं तो न्यूज़ लगातार लॉस कर रहे हैं ऐसा नहीं कि आज लॉस किया कल प्रॉफिट किया चलो एक साल लॉस किया दूसरे साल प्रॉफिट करना चाहिए लॉस ही लॉस कर रहे हैं और � バランスのコーポレーションを持って、politicians をって、そでそのを持って、それを持って、それを持って、それをっそれを持って、それを持をそれを持って、それを持って、を持って、それを持をそれを持っを持って、それを持って、それをて、それを持って、それを持って、それを持って、それをを持って、そを持って、て、それって、それを持をそそそそをそて FIIO やと FDIO やと、シダ an、ウスレスポジャー、アドバイス d a ト、ウ o ポジャー、アドバイスメント、アドバイスメント、アドバイスメント、アドバイスメント、アドバ s スメント、アドバイスメント、アドバイスメント、アドバイスメント、アドバイスメント、アドバイスメント、アドバイスメント、アドバイスメン ブリッジマンの e n g i n e はバルファイアーです。これが締めるそして、これがパフューンケアのパフューンケアのパフューンケアのパフューンケアのパフューンケアのパフューンケアのパフュのパフューンケでのパフューンケアのパフューンケアのパフューンケアのパフューンケのパフューンケアのパフューンケアのパフューンケのパフューンケアのパフィーンケアのパフィーンケアのパフィーンケアのパフィーンケアのパフィーンケアのパフィーンケアのパフィーンケアのパフィーンケアのパフィーンケアのパフィーンケアのパフィ イスタージャーマーサリー commodities of the COVID to advertise the same as the state to advertisement the Nevalika にセールにパネワーラー。トークアドレスデラー、ウィディアロディナチャタウスケハテモエスペンスランティカ。オッナイディア、トミリアバンドレアガトウスケジャリアウォ jo Apne, Charite Netaki carrier, banana, chata, Yakisi, Pigana, Jata, w h e d the पर ये चैनल चल क्यों रहा है? क्योंकि एक भी चैनल है जो कि सच्ची इनफॉरमेशन पब्लिक कर नहीं पहुंचाएगा, पहुंचा रहा। है। जब एक चैनल वो भी दूरदर्शन जैसा जिसका 100% रीच है, 100% लोगों तक के बॉक्स पर प्रेजेंट है, वो जब सच्ची इनफॉरमेशन हर एक को देना शुरू करेगा, तो सच्ची इनफॉ パンチャンネルのサーレーチャンネルのパサディア。パンチャンネルのサーレーチャンネルのサーレーチャンネルのサーレーチャンネルのサーレーチャンネルのサーレーチャンネルのサーレーチャンネルのサーレーチャンネルのサーレーチャンネルのサーレーチャンネルのサーレーチャンネルのサーレーチャンネルのサーレーチャンネルのサーレーチャンネル オレンジ PM の時点で、r レンジの時点で、オレンジの時点の時点で、オレンジの時点で、オレンジの時点で、オレンジの時点で、オレンジの時点で、オレンジの時点で、オレンジの時 バンガーデシュー・ブスラン、パチェラー・オペレーション、パチェラー・パチェラー・パチェラー・パチェラー・パチェラー・パチー・パチェラー・パチェラー・パチェラー・パチェラー・パチェラー・パチラー・パチェラー・パチェラー・パチェラー・パチェラー・パチェラー・パチェラー・パチチェラー・パチェラー・パチェラー・チェラー・パチー・チー・チ पैसा देने का आप कोई फाइदा नहीं हुआ सची पाने का सच की बाद तो पहुंची गई और दूसरा मैंने प्रपोस किया है कि हर एक अख़बार को front page one fourth one fourth का आधा यानि one eighth प्रदान मंद्री जो कहेगा वो चापेगा और one eighth मुख्य मंद्री जो कहेगा वो चा हरे पच्चीस मुख्यमंत्री को नेशनल न्यूज़पेपर में रोटेटिंग बेसिस पे कॉलम स्पेस मिलेगी। यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री को यदि पूरे देश में अपनी बात पहुंचानी है, तो पच्चीस दिन में एक दिन उसका टाउन आएगा कि जब हरे अखबार उसकी बात छापेगा, तो उसे अपनी बात दूसरे देश के लोगों तक पहुं 1つの事故の場合は、2つの事故の場合は、2つの事故の場合は、2つの事故の場合は、2つの事故の場合は、PDF を送ることができます。 プラザンマンディのスペースは、マイネームパンティーのパチーズのロケのロケットのロケットのロケットのロケットのロケットのロケットのロケットのロケットのロケットのロケットのロケットのロケットのロケットのロケットのロケットのロケットのロケットのロケットのロケットのロケットのロケットのロケットのロケットのロケッこのロケットのロケットのロケットのロケットたロケットのロケットののロケットのロケットのロケットのロケットののロのロのロケットのロケットの उसके बाद ज़ूरी सिस्टम ऑन ड्यूरेशन एम्प्लॉय। यदि ड्यूरेशन का एम्प्लॉय है वो कोई चीज़ बताना चाहता था और मान लो चेयरमैन ने उसको रोक दिया, तो वो ज़ूरी के पास जा सकता है। और यदि किसी ड्यूरेशन के एम्प्लॉय ने पैसा लेके किसी खबर को बड़ा चड़ा के दिखाने की कोशिश क और वो चाहे तो उस जर्नलिस्ट का नार्को टेस्ट ले सकती है पब्लिक, दुर्दशन का ये प्राइवेट वालों की बात नहीं कर रहा। तो इस तरह से लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन क्या है? लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन है राइट टू रिकॉल दुर्दशन चैरिटी और हरेक राज्य के मुख्यमंत्री को एक चैनल दी जाए, ये लॉन जब तक नहीं है, तब तक कार्यकर्ताओं को अपने पैसे पे एडवरटाइजमेंट अखबार में देके चलानी पड़ेगी। अब यहाँ पे मेंटल ब्लॉक जैसा आ जाता है कि मैंने काफी कार्यकर्ता देखे हैं जो कि समय देने को तैयार हैं, अपना खर्चा भी निकालने को तैयार हैं, लेकिन एडवरटाइजमेंट देने को वो सोचते हरे कार्यकर्ता 500 कोई हजार कोई दो हजार जो भी उसकी मर्जी है वो कंट्रीब्यूट करे और देखो परिवर्तन लाना है तो पैसा खून खून यानी रिस्क कोई छोटा रिस्क कोई ज़्यादा रिस्क डिपेंड करता है किस लेवल पे तुम वहाँ के लड़ना चाहते हो और समय वो तो देना ही पड़ेगा उसका कोई ऑल्टरनेटिव नह パンジージパージンにしてください。でも、その時に、私たちはパターンをパターンをパターンをパターンをパターンをパターンをーンをパターーンをパターンをパーンをンをパターンをパーンをンをパターンをパターンをーンをパターンーンをパターンをパターンをパターンをパターンをパターンをパターンをパターンをパターーンをンをパターンをーンーンをパンをパターンーンをパーパターンをパターンをパーパターンをパターンをパタンをパターンをパターンーンをーンをパターンをパターーンをパターンをーンをーンをパターーンをンをパタン 東京の皆さんは、東京の皆さんは、東京の皆さんは、東京の皆さんは、東京の皆さんは、東京の皆さんは、東京の皆さんは、東京の皆さんは、東京の皆さんは、 トマトマレーバーロー、トマトミコリバーカーウェイト、トマトフランセルメゴイ、IPSUA、トマラジュミンパジャガトマラフランまルメゴイ、MPMLUA、トマラジュミンパジャガトマラフランセルメゴイ、MPMLUA、so、トマラジュミンパジャガトマラジュミンパジャガトミコリ、トマラジュミンパジャガトミコリ、トマラジュミンパーカーウェイト、トマラ、リラティメン、フランスメン、 चलिए कोई जज है तो वो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा कोई जज का रिश्तेदार वकील है तो वो भी तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा तुम ज़ूरी सिस्टम की बात करोगे तो अधिकतर वकीलों को अच्छी नहीं लगी क्योंकि बहुत सारे वकील सारे नहीं लेकिन काफी सारे वकील हैं वो जज से सांठगार से उनकी प्रैक्टिस चलत यादि बड़े कामाने पे तुम Right to Recall में बात करते हो, जैसे Election Day Right to Recall पे तो Income Tax Inquiry आई जैसे मेरे पेचान Inquiry आई है, तो इसका कोई solution नहीं है, कुछे जोकिन लेना पड़ेगा, छोटे लेवल पे कर रहे हो तो सिर्फ तुम्हारे सबन खराब होगे, बड़े लेवल पर कर トムスケーラーバイ、チャンケーリ、カンコネキ、ポシシカロケ、トムスケーラー、サトマリビアティアオスティア。パサミカスがナジョルメラポインティア、ヨギトムセフ、サマイドゲト、ジョバ、必要ーローバー、トムサニア、トムラパス、ラはーローバンテトヘニー、アリ、ラホーローバー、トムサニア、サマイビハ、トムネエフティセク、グンデマスキー、ライトリフールデパー。 अब उस व्यक्ति को तुम कैसे convince करोगे कि right to recall की बार 10 करोड लोगों तब पहुंगे मैं फिर से explain देखा हूँ मेरा question कि मान लोग 10 लाग कारे करता है जो कि हरे दिन में 10 गंदा right to recall का प्रचार कर रहा लग अलग लोगों से personally मिलके तो आप mathematics लगा लो तो हरे 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちたは、は、たたたた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 Itu, i e, rate rate. Ip, どうしても、このような形でのご意見をしてください。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 तो वो फिर किसी कॉर्पोरेट या मिशनरी के एजेंट होंगे या किसी पॉलिटिशियन के अंदर में आ गए तो फिर से आप दस हजार लोगों को वहीं के वहीं रह जाओगे ऊपर से घटा क्या हो कि आपने कैपिटल क्रिएट करके दी और वो साल में ये कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूश करना शुरू कर दिया जबकि आपने अखबार को पैसा दिया त アプネムジャパサジア、アプネムジャパンラースパンラ、カスタマラケディエ、メラファラブラクロボディスピクネラダ、ヤニアプネムジャパンネムクリエイター、アプネムピッギャー、ジャズ、10, 10, like、now thousand thousand and 99% ポリティション、ピッチャー、パンダ、ナン、a ラ a ジャオスケバー、アナピケ、アリンザンディピッチャー、ピッチャ ブランドのブランドのブランドのブランドのブラ i ドのブランドのブ a ンドのブランドのブランドのブランドのブランドのブランドの a ランドのブラ a ドのブランドのブランドのブランドのブランドのブ a ンドのブラ m ドのブランドのブラ i ドのブランドのブランドのブランドのブラのブラのブランドのブランドのブラのブラのブランドのブランドののブラのブランドのブランドのブランドのブのブランドのブランドのブランドのブランドのブランドのブランドのブランドのブランドのブランドのブランドのブランのブランドのブラブランドのブランドのブランドのブランドのブランドのブラン どういうことですか पेट मीडिया की समस्तियाँ 500 साल पुरानी हैं, कोई नई बात नहीं है। थॉमस जेफरसन ने 1820 में कहा था भी अखबार में रेडीजमेंट के सिवा सब कुछ झूठ होता है, जो कि आज हम देखते हैं। भारत में 1860 से लेके 1950 के बीच जितने भी पाठ्य पुस्तक, जितने भी अखबार मैगजीन निकले, वो अंग्रेजों के पैस ウィラーのような会社のような会社のような会社のような会社のような会社のような会社のような会社のような会社のような会社のような会社のような会社のような会社のような会社のような会社のような会社のような会にのような会社のような会社のような会社のような会のような会社のような会社のような会社のような会社のような会社のような会社のような会社のような会社のような会社のようなを社のような会社のようなのような会社のような会のような会社のような会社のような会社のような会社のような会社のような会社のような会社のような会社 Young र र 1950 19 19 1992年に行くに、 アッバーメン、ミシ n ネルやサウディアリビアッバーエインティーや、イガメンティーアイガメーや、イガメンティーや、イガメンティーや、イガメンティーや、イガメンティーや、イガメンティーや、イガメンティーや、イガメンティーや、イガメンティーや、イガメンティンティーや、イガメンティーや、イガメンテティーや、イガメンティーや、イガメンテーや、イガメンティーや、イガメンティーや、インティーティー、イガメン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 パーティーパ i ティ s パーティーパーティーパーティーパーテシーパーティーパーティーオーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティ n パーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーテーパーティーパーティーパーティーパーティーパーパーティーパーパーパーティーーパーパーティーパーパーパーティーパーパーパーティーパーパーパーティーパーーパーティーパーパーパーパーティーパーパーティーパーパーティーパー